ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक नोम संपूर्ण भूतों में एक आत्मा यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मन्य पश्यति सर्वभूश जात्मान तुगुप्त जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है वो इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता मनुष्य की गहरी से गहरी उलझनों में घृणा आधारभूत है। कहीं कि घृणा का जहर ही मनुष्य के और सबस्त विषाक्त अभिव्यक्तियों में प्रकट होता है घृणा का अर्थ है दूसरे के विनाश की आतुरता प्रेम का अर्थ है दूसरे के जीवन की आकांक्षा घृणा का अर्थ है दूसरे के मृत्यु की आकांक्षा प्रेम का अर्थ है जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए स्वयं को समाप्त कर देने की तैयारी घृणा का अर्थ है जरूरत ना भी पड़े तो भी स्वयं के लिए दूसरे को समाप्त कर लेने की तैयारी और हम सब जैसे जीते हैं उसमें प्रेम का कोई स्वर नहीं होता घृणा का ही विस्तार होता है वस्तुता तो जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी हमारी ग्रहण का ही एक रूप होता है हम प्रेम में भी दूसरे को साधन बना लेते हैं और जब भी कोई दूसरे को साधन बनाता है तभी घृणा शुरू हो जाता हम प्रेम में भी अपने लिए जीते हैं और अगर दूसरे के लिए कुछ करते हुए मालूम पड़ते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उससे हमें कुछ मिलने को है दूसरे के लिए हम कुछ करते हैं तभी जब उससे कुछ मिलने की आशा फल की आकांक्षा होती है नहीं करते हैं इसलिए हमारा प्रेम किसी भी क्षण घृणा बन सकता है बन जाता है घड़ी भर पहले जिसे हमने प्रेम किया था घड़ी भर बात वही प्रेम घृणा बन सकता है जरा सी हमारी आकांक्षा में बाधा पड़ी कि प्रेम घृणा में रूपांतरित हुआ जो प्रेम घृणा में बदल सकता है वो घृणा का ही छिपा हुआ रूप है भीतर घृणा ही है ऊपर आवरण है प्रेम का ईसावास एक बहुत बहुमूल्य सूत्र की बात कर रहा है वो सूत्र यह है और तभी प्रेम संभव है अन्यथा प्रेम संभव नहीं तभी प्रेम का फूल खिल सकता है इस सूत्र के अतिरिक्त प्रेम के फूल की कोई संभावना नहीं वो सूत्र यह है कि जब कोई व्यक्ति समस्त भूतों में स्वयं को देखने लगता है और स्वयं में समस्त भूतों को देखने लगता है तभी घृणा का अंत होता है ध्यान रहे ईसावास ये नहीं कहता कि तभी प्रेम का जन्म होता है कहता है तभी घृणा का अंत होता है ऐसा कहने का बहुत सुविचारित कारण है ये बहुत मजे की बात है कि प्रेम के जन्म में सिवाय घृणा की मौजूदगी के और कोई बाधा नहीं घृणा ना हो प्रेम खिलता है अपने आप वो स्पॉन्टेनियस सहज खिलता है उसे खिलाने के लिए फिर कुछ और करना नहीं पड़ता ठीक ऐसे ही जैसे किसी झरने के ऊपर एक पत्थर रखा हो और हम पत्थर को हटाने और झरना फूट पड़े ऐसे ही घृणा का पत्थर हमारे ऊपर है घृणा के पत्थर का क्या अर्थ होगा हम दूसरों में स्वयं को नहीं देख पाते और स्वयं में दूसरों को भी नहीं देख पाते ना तो हमें दिखाई पड़ता है कि समस्त भूतों में हमारी ही छवि है और ना हमें यह दिखाई पड़ता है कि समस्त भूत हम में भी छविवान हैं ना तो समस्त भूत हमारे लिए दर्पण बन पाते हैं कि हम अपने चेहरे को उनमें देख ले और न ही हम दर्पण बन पाते हैं कि समस्त भूतों का चेहरा हम में प्रतिफलित हो जाए ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं जो व्यक्ति समस्त भूतों में समस्त प्राणियों में समस्त अस्तित्व में अपने को देख लेगा वो प्राणी अनिवार्यता सबको अपने में भी देख पाएगा जिसके लिए जगत दर्पण बन जाएगा वो स्वयं भी जगत के लिए दर्पण बन जाता है यह घटना एक ही साथ घटती है एक ही घटना के दो पहलू और उपनिषद कहता है कि ऐसा होते ही घृणा गिर जाती है चुप कि फिर क्या पैदा होता है प्रेम पैदा होता है ऐसा उपनिषद ने नहीं कहा क्योंकि प्रेम शाश्वत है वो हमारा स्वभाव वो न तो पैदा होता न मरता जैसे वर्षा के दिन है और आकाश में बादल गिर गए सूरज ढक गया तो क्या हम ये कहेंगे कि जब बादल हट जाएंगे तो सूरज पैदा होगा नहीं तब हम इतना ही कहेंगे कि बादल हट जाएंगे तो सूरज तो सदा था प्रकट होगा बादल जब आ गए हैं तब भी सूरज नष्ट नहीं हो गया सिर्फ दब गया आच्छादित हो गया दिखाई नहीं पड़ता छिप गया आड़ में हो गया बादल हट जाएंगे सूरज प्रकट हो जाए बादलों का जन्म होता है और बादलों की मृत्यु होती है सूरज सदा है उसका ना कोई जन्म होता ना मृत्यु होती है। प्रेम है जीवन का स्वभाव इसलिए प्रेम का कोई जन्म नहीं है कोई मृत्यु नहीं है घृणा के बादल जन्मते हैं और मरते हैं जन्म जाते हैं तो प्रेम आच्छादित हो जाता है विसर्जित हो जाते हैं मर जाते हैं तो प्रेम प्रकट हो जाता है लेकिन प्रेम शाश्वत है इसलिए प्रेम के जन्मने की बात उपनिषद नहीं कर रहा उपनिषद कह रहा बस है बस घृणा मर जाती घृणा गिर जाती पर कैसे सूत्र तो सरल दिखाई पड़ता है इतना सरल नहीं बहुत बार जो चीजें बहुत कठिन दिखाई पड़ती हैं, कठिन नहीं होती बहुत बार जो चीजें बहुत सरल दिखाई पड़ती हैं, सरल नहीं होती अधिकांशता तो सरलता के भीतर बहुत गहराई होती है और बहुत जटिलता होती है तब अभी सूत्र सीधा सा है दो पंतियों में पूरा हो गया कि जिसे समस्त भूतों में स्वयं का दर्शन हो जाए या समस्त भूतों का दर्शन स्वयं में होने लगे उसकी घृणा नष्ट हो जाती लेकिन सबको दर्पण बना लेना या सबके लिए स्वयं दर्पण बन जाना सबसे बड़ी कीमिया और कला है उससे बड़ा कोई आर्ट नहीं सुनी है मैंने एक छोटी सी कहानी वो मैं आपसे कहू सुना है मैंने कि ईरानी बादशाह के, के दरबार में एक चित्रकार निवेदन किया कि मैं चीन से आया हूँ बहुत बड़ी कला का धनी चित्र बना सकता हूँ ऐसे जैसे कि आपने कभी न देखे हो सम्राट ने कहा जरूर बनाओ लेकिन हमारे दरबार में चित्रकारों की कमी नहीं है, और बहुत अनूठे चित्र मैंने देखे उस चीनी चित्रकार ने कहा तो मैं प्रतियोगिता के लिए भी तैयार जो श्रेष्ठतम कलाकार था सम्राट के दरबार का वो प्रतियोगिता के लिए चुना गया सम्राट ने कहा कि पूरी शक्ति लगाना यह साम्राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है एक परदे से तुम्हें हराना चाहे छह महीने का उन्हें समय मिला था ईरानी चित्रकार बड़ी मेहनत में लग गया दस बीस सहयोगियों को लेकर उसने एक भवन की पूरी दीवार को चित्रों से भर डाला उसकी मेहनत की खबर दूर दूर तक पहुंच गई लोग दूर दूर से उसकी मेहनत को देखने आने लगे लेकिन उससे भी ज्यादा चमत्कार की बात तो ये थी कि वो चीनी चित्रकार ने कहा कि मुझे किसी उपकरण की जरूरत नहीं और न रंगों की कोई जरूरत है सिर्फ मेरा इतना ही आग्रह कि जब तक चित्र पूरा न बन जाए तब तक मेरी दीवार के सामने से पर्दा नहीं उठाया जाता वो रोज अपने पर्दे के पीछे चला जाता सांझ को थका मांदा लौटता माथे पर पसीने की बूंदा होती लेकिन बड़ी कठिनाई बड़ी हैरानी और बड़ी अच्च... अचंभे की बात यह थी कि वो न तो तुलिका ले जाता न रंग ले जाता पर्दे के पीछे उसके हाथों में रंग के कोई निशान न होते उसके कपड़ों पर रंग के कोई दाग न होते उसके हाथ में कोई तूलिका न होती सम्राट को शक होने लगा कि वो पागल तो नहीं क्योंकि प्रतियोगिता होगी कैसे लेकिन छह महीने प्रतीक्षा करनी जरूरी थी सर्द पूरी करनी जरूरी थी छह महीने बड़ी मुश्किल से कटे दूर दूर तक ईरानी चित्रकार के चित्रों की खबर पहुंची साथ ही ये खबर भी पहुंची कि पागल प्रतियोगी भी जो बिना किसी रंग के प्रतियोगिता करता है छह महीने लोग ऐसी आतुरता से प्रतीक्षा किए कि जिसका कोई हिसाब नहीं वो छह महीने बाद पर्दा उठने को था सम्राट गया ईरानी चित्रकार के चित्र देखकर वो दंग हो गया बहुत चित्र उसने जीवन में देखे थे लेकिन नहीं ऐसा श्रम शायद ही कभी किया गया हो फिर उसने चीनी चित्रकार से कहा चीनी चित्रकार ने अपनी दीवार के सामने का पर्दा हटा दिया सम्राट तो बहुत हैरान हो गया ठीक वही चित्र ईरानी चित्रकार ने बनाया था वही चित्र चीनी चित्रकार ने भी बनाया था पर एक और खूबी थी कि वो चित्र दीवाल के ऊपर नहीं दीवाल के भीतर 20 फीट अंदर दिखाई पड़ता था सम्राट ने पूछा तुमने किया क्या है क्या जादू उसने कहा मैंने कुछ किया नहीं मैं सिर्फ दर्पण बनाने में कुशल हूं तो मैंने दीवाल को दर्पण बनाया इस महीने दीवाल को घिस घिस मैंने दर्पण बनाया और जो चित्र आप देख रहे हैं दीवाल में वो तो ईरानी चित्रकार का ही है सामने की दीवाल पर मैंने सिर्फ दीवाल दर्पण बनाए जीत गया वो प्रतियोगिता क्योंकि दर्पण में झलक के वही ईरानी चित्र इतना गहरा हो उठा जैसा वो खुद स्वयं में नहीं था क्योंकि ईरानी चित्र तो दीवाल के ऊपर था दर्पण में जाके वो भीतर गहरे हो गया थ्री डायमेंशनल हो गया इनानी चित्र तो टू डायमेंशन में था दो आयाम में था उसमें गहराई नहीं थी चीनी चित्रकार का चित्र तीन डायमेंशन में हो गया उसमें गहराई भी थी सम्राट ने कहा कि तुमने पहले क्यों तो ना कहा कि तुम सिर्फ दर्पण बनाना जानते हो उस चीनी चित्रकार ने कहा कि मैं कोई चित्रकार नहीं एक फकीर था इसने और मजे की बात पहले तुमने यह न बताया कि तुम दर्पण बनाते हो अब तुम बताते हो कि तुम फकीर हो तो फकीर को दर्पण बनाने से क्या प्रयोजन उस चीनी चित्रकार ने कहा कि मैंने अपने को दर्पण बना के जो चित्र देखा जगत का तब से मैं दर्पण ही बनाता हूं जैसे इस दीवार को मैंने घिस घिस के दर्पण कर दिया ऐसे ही मैंने अपने को घिसघिस के भी दर्पण कर लिया और मैंने इस जगत की जो सुंदर प्रतिमा फिर अपने में देखी है वैसी बाहर कहीं भी नहीं लेकिन जिस दिन मैं दर्पण बन गया उस दिन मैंने सारे जगत को अपने में समाया हुआ देखा और जाना सब भूत मेरे भीतर समा गए थे जिस दिन हमारा हृदय दर्पण की तरह बनता है उस दिन हम प्रभु को देख पाते हैं समग्री भूत अपने ही भीतर और जिस दिन हम ये देख पाते हैं उसी दिन सारा जगत भी दर्पण बन जाता है फिर हम अपने को भी प्रतिपल सब जगह देख पाते लेकिन जगत को दर्पण नहीं बनाया जा सकता बनाया तो जा सकता है दर्पण स्वयं को ही इसलिए यात्री साधना का यात्री अपने को ही दर्पण बनाने से शुरू करता है अपने को दर्पण बनाने की किनिया और कला तीन बातें समझ लेनी चाहिए एक दर्पण बनाना कहना ठीक नहीं दर्पण हम हैं लेकिन धूल से दबे हो शायद धूल झाड़नी पहुंचनी और साफ करते हैं। दर्पण तो धूल जम जाए तो धूल से भरा दर्पण दर्पण नहीं रह जाता फिर वो किसी चीज को प्रतिफलित नहीं करता उसका प्रतिफलन मर जाता है धूल से दब जाए तो हम भी धूल से दबे हुए दर्पण हैं धूल भी हमारी अर्जित की हुई राह चलते जैसे धूल इकट्ठी हो जाए दर्पण पर ऐसे ही जीवन चलते राह चलते जीवन की अनंत अनंत जीवन में यात्रा करते न मालूम कितने कितने मार्गों पर न मालूम कितने कर्मों और कर्ताओं के होने की वासना में न मालूम कितनी धूल हमें इकट्ठी कर लेते हैं कर्म की धूल है कर्ता की धूल है अहंता की धूल है विचारों की वासनाओं की वृत्तियों की धूल है वो बड़ी गहरी धूल की परत हमारे ऊपर है उसे हटा देने की बात है वह हट जाए तो हम दर्पण हैं और जो स्वयं दर्पण है उसके लिए सब दर्पण जैसा हो जाता है क्यों क्योंकि एक और गहरा सूत्र ख्याल में ले लेना चाहिए कि जो हम हैं वही हमें चारों तरफ दिखाई पड़ता है हम वही देखते हैं जो हम है। उससे अन्यथा कभी भी नहीं देखते जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है वो हमारा ही प्रोजेक्शन वो हमारा ही प्रक्षेपण है वो हान ही है वो हमारी ही शक्ल है इसलिए अगर बाहर बुरा दिखाई पड़ता है तो जानना कि कहीं भीतर बुरे का बीज बाहर अगर कुरूपता दिखाई पड़ती है तो जानना कि कोई अग्लिनेस कोई कुरूखता भीतर जल जमा कर बैठी बाहर अगर बेईमानी दिखाई पड़ती है तो जानना कि बेईमान कहीं भीतर है प्रोजेक्टर भीतर है बाहर तो पर्दा है उस पर हम प्रोजेक्ट करते चले जाते हैं जो हमारे भीतर हम फैलाए चले जाते हैं अगर बाहर परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि भीतर हमारे परमात्मा जैसा हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता है भीतर परमात्मा अनुभव हो होता है उसी उसे सब जगह परमात्मा अनुभव होने लगता है फिर कोई उपाय नहीं फिर उसे पत्थर में भी परमात्मा है अभी हमें परमात्मा में भी पत्थर दिखाई पड़ता है मेटीरियलिस्ट जिसे हम कहते हैं पदार्थवादी जिसे कहते हैं उसका कोई और मतलब नहीं है मेरे लिए जिसके भीतर हृदय में पत्थर है वो मेटीरियलिस्ट है जिसका भीतर हृदय पत्थर जैसा है उसे सारे जगत में पदार्थ दिखाई पड़ता है जिसको अध्यात्मवादी हम कहें स्पिरिचुअलिस्ट कहें मेरे लिए वही है आदमी जिसके भीतर हृदय पत्थर जैसा नहीं हृदय जैसा ही धड़कता हुआ जीवंत प्राणवान वैज्ञानिक कहेगा कि हमारे भीतर जो हृदय धड़क रहा है वहां हृदय जैसा कुछ भी नहीं फेफड़ा है फूफस बंपिंग सिस्टम से ज्यादा कुछ भी नहीं जिस हृदय की हम बात करते हैं वैज्ञानिक कहेगा हम बहुत काट पीट करके देखते हैं लेकिन वहां हम सिर्फ एक पंपिंग सिस्टम जो सिर्फ वायु के दबाव को डाल के खून को शरीर में चलाती रहती है इससे ज्यादा वहां कुछ भी नहीं अगर ये सच है तो फिर बाहर के जगत में कभी भी जीवन और चेतना का कोई अनुभव नहीं हो सकेगा अगर भीतर सिर्फ खून के दबाव को डालने वाला हृदय एक यंत्र है तो बाहर भी एक यांत्रिक विस्तार होगा बस जगत एक यांत्रिकता होगी पदार्थ पत्थर ही रह जाएंगे बाहर नहीं लेकिन भीतर जाने के और भी उपाय हैं वैज्ञानिक का उपाय अकेला उपाय होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती फिर वैज्ञानिक जीत गया होता वो जीत नहीं सकता उसकी हार सुनिश्चित है देर अवेर हो सकती है क्योंकि भीतर जाने के और उपाय भी हैं जैसे जैसे कि कोई वीणा को बजाए लेकिन वीणा को जानने का एक और उपाय भी है कि वीणा को तोड़फोड़ करके कोई भीतर दे सब तार उखाड़ दे वीणा को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे और फिर भीतर छाके और कहे कि संगीत बिल्कुल नहीं है कौन करता था वीणा सामने रखी खंड खंड विश्लिष्ट कहीं इसमें कोई संगीत नहीं है अगर ये एक ही होता वीणा को जानने का तो तक हार चुका था लेकिन वीणा को एक जानने का और भी रास्ता है निश्चित ही वो कठिन क्योंकि वीणा को तोड़ना बहुत आसान वीणा को बजाना बहुत कठिन बजा के भी वीणा के हृदय में जो छिपा है वो जाना जाता है निश्चित ही वो इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आता और कान अगर बहरे हो तो फिर बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आता और हृदय की समझ अगर ना हो सिर्फ बुद्धि की ही समझ हो तो फिर सुनाई भी पड़ जाए तो भी समझ में नहीं आता क्योंकि संगीत सिर्फ उन्हें समझ में आ जाता हो जो सुन लेते हैं तो वे गलती में सुनने भर से सिर्फ ध्वनियां समझ में आती है आवाज सोरगुल संगीत सुनने से कुछ ज्यादा है उस सुनने में कुछ और भी जोड़ना पड़ता है हृदय भी डालना पड़ता है तब ध्वनियां संगीत बनती हैं नहीं तो सिर्फ सोरगुल रह जाता है आवाजें रह जाती हैं हृदय को भी जानने का अगर एक ही रास्ता होता काट पीट करके जैसा सर्जन जानता है अपनी ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर अगर वही एक रास्ता होता तब तो ठीक था लेकिन और भी एक रास्ता है धार्मिक भी जानता है संत भी जानता है उसने हृदय को बजा के जाना है तोड़ के नहीं उसने हृदय में संगीत को पैदा करके जाना है तो वो कहता है कि भीतर भीतर तुम किस फर्स्ट किस फेफड़े की बात कर रहे हो तुम वैसे ही ना समझ और पागल हो जैसे कि कोई बिजली के बल्ब को तोड़ दे कांच के टुकड़ों को घर ले जाए और कहे कि यह रोशनी मानो कि रोशनी इससे प्रकट होती थी लेकिन कांच के टुकड़े जो घर ले गए हैं आप बीन कर वो रोशनी नहीं है न थे और यह भी सच है कि उस कांच के टुकड़ों को तोड़ देने पर रोशनी गुप्त हो गई विलीन हो गई ये भी सच है। इसलिए तर्क ठीक मालूम पड़ता है कि जब हमने तोड़ दिया बल्ब तो रोशनी खत्म हो गई निश्चित ही बल्ब ही रोशनी था नहीं तो तोड़ने से रोशनी को खत्म नहीं होना था टुकड़े हम घर ले आए हैं यही रोशनी है कुल जमा सच है ये भी कि बल्ब टूट जाए तो रोशनी विलीन हो जाती मशन ही सिर्फ विलीन हो जाती अप्रगट हो जाती प्रगट होने का माध्यम टूट जाता है अगर फेफड़े को हम तोड़ा लें तो हृदय के प्रकट होने का माध्यम टूट जाता है बल्ब टूट जाता है तोड़कर फिर हृदय नहीं मिलता जैसे कि बल्ब तोड़कर फिर रोशनी नहीं मिलती हृदय पीछे छिप जाता है फेफड़ा सिर्फ हृदय को प्रकट करता है लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हृदय को जाना है फेफड़े को ही हम जानते हैं जहां जान हवा चलती है वायु का स्पंदन होता है प्राणी संचालित होते हैं उस पंपिंग व्यवस्था को ही हमने जाना तो फिर बाहर भी यंत्र का विस्तार है भीतर जिस दिन हम जानेंगे चैतन्य को उस दिन बाहर भी चैतन्य का विस्तार हो जाता है भीतर हम बनेंगे दर्पण तो बाहर भी सारा जगत दर्पण है पत्थर के पास खड़े होंगे तो भी स्वयं को पत्थर में देख पाएंगे तब पत्थर को भी इस कठोरता से न देखेंगे जैसे अभी आदमी को देखते हैं तब पत्थर पर भी हाथ ऐसे ही रखेंगे जैसे किसी ने अपने प्रेमी को छुआ क्योंकि तब पत्थर पत्थर नहीं है परमात्मा ही है तब जमीन पर पैर भी ऐसे रखेंगे संभल के विवेक से होशपूर्वक वहां भी जीवन छिपा है वहां भी जीवन का विस्तार है वहां भी जीवन स्पंदित है वहां भी कोई नाच रहा है अलग अलग आयामों में अलग अलग रूपों में अलग अलग दिशाओं में जीवन का नृत्य हम अकेले ही जीवन के मालिक नहीं हम नहीं होंगे तो भी जीवन होगा अनंत है उसके रूप हम भी एक रूप हैं अनंत में एक एक छोटी सी हमारी भी दिशा है लेकिन हमें अपने भीतर के ही जीवन की दिशा का कोई परिचय नहीं दर्पण कैसे बने इस धूल को हटाना पड़ेगा इस धूल को फेंकना पड़े न केवल हटाना पड़े बल्कि नया संग्रह भी रोकना पड़े नहीं तो ऐसा हो कि हम इधर धूल पहुंचते चले जाए और धूल इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है वो जारी रहे तो भी दर्पण नहीं बनेगा दोहरे काम करने पड़ेंगे पुरानी धूल को अर्जित धूल को हटा देना पड़ेगा और नई धूल को अर्जित करना बंद कर देना पड़ेगा पुरानी धूल अर्जित हुई है स्मृतियों में मेमोरी में और नई धूल अर्जित होती है डिजायर में वासना में पुरानी धूल टिकती है स्मृति में और नई धूल आती है वासना से दौरे काम करने पड़ेंगे स्मृति से मुक्त होना पड़ेगा वासना से सिद्धि मुक्त होना पड़ेगा वासना को कहना पड़ेगा नहीं पाना है कुछ आगे कोई आगे की यात्रा नहीं है मेरी और स्मृति से कहना पड़ेगा पीछे जो हुआ सब स्वप्न था अब व्यर्थ इस बोझ को ना ढो ढोते हैं स्मृति के बोझ को हम कुछ भूलते ही नहीं सब संभाल के चलते हैं सब पकड़ के रखते हैं कचरे को इकट्ठा करते हैं और पकड़ के रखते हैं छाती के साथ जन्मों जन्मों का कचरा इकट्ठा है स्मृति को विदा करना पड़ेगा कहना पड़ेगा वो जो बीत गया बीत गया अब मैं वो नहीं बीते कल से अपने को तोड़ लेना पड़ेगा अतीत से छूट जाना होगा और भविष्य से भी बस यही दो और दर्पण हो जाए मैं जिसको सन्यास कहता हूं ऐसे ही व्यक्ति को सन्यासी कहता हूं जो कहता है अतीत से मैं अपने को तोड़ता हूं अब मैं वही नहीं रहूंगा जो मैं कल था वह आइडेंटिटी समाप्त करता हूं इसलिए नाम परिवर्तन करते हैं नाम परिवर्तन सिंबोलिक है सांकेतिक है सूचक है इस बात का कि वो जो पुराना नाम था वो जो पुराना मैं था अब नहीं रहूंगा अब उससे छुटकारा करता हूं अब उस स्मृतियां वो सारा जाल अतीत का वो उस पुराने नाम के साथ दफना देता हूं अब मैं नया आदमी होता मैं आबाशा से यात्रा शुरू करता हूं नया होता हूं आज से इस बात का संकल्प संन्यास और अब आज से कभी भी पुराना नहीं होऊंगा इस बात का संकल्प भी सन्यास है ध्यान रहे कल से छूट जा सकता हूं लेकिन कल अगर फिर पुरानी आदत जारी रखी तो कल फिर पुराना पड़ जाऊंगा नाम कितनी देर नया रहेगा क्षण भी तो नया नहीं रहेगा पुराने से तोड़कर अगर मैंने पुरानी आदत जारी रखी तो मैं नए नाम के आसपास फिर स्मृतियां इकट्ठी कर लूंगा कल फिर वही बोझ खड़ा हो जाएगा दर्पण पर दब जाएगा इसलिए संन्यास दोहरा संकल्प अतीत से छुटकारा कि अब मैं वो नहीं हूं जो मैं कल था डिसकंटिनिटी तोड़ता हूं उस आतत्य को कहता हूं अब मैं नया आदमी हूं नहीं अब वो मेरा नाम है नहीं अब वो मेरे पिता हैं. नहीं अब वो मेरा वंश है नहीं अब अब वो अतीत मेरा कुछ भी नहीं मैं आज से फिर से शुरू होता हूँ रिबॉर्न निकोडेमस नाम का एक युवक गया जीसस के पास और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि तुम जिस आनंद की बात करते हो वो मुझे मिल जाए तो जिस एस ने कहा यू विल हैव टू बी अगेन, तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा ने, को ने कहा आप ये कैसे हो सकता है ये आप कैसी बात करते हैं ये हो कैसे सकता है जन्म तो मैं ले चुका अब जवान भी हो चुका अब फिर से जन्म कैसे ले सकता हूं जिस ने कहा कि तुम समझे नहीं वो जन्म तुमने कभी लिया ही नहीं मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें नया आदमी होना पड़ेगा तुम्हें अपने पुराने वो जो संबंधों का स्मृति जान है उसे छुटकारा पाना पड़ेगा इस मुल्क में हम अपने मुल्क में उस आदमी को द्विज कहते थे रिबान को द्वज का मतलब यह नहीं था कि जने उड़ाल लिया तो वो द्विज हो गया द्विज का अर्थ है दोबारा जन्मा ट्राइस जिसका दूसरा जन्म हुआ संन्यास के पहले कोई भी ध्वज नहीं हो सकता जने उड़ालने से कोई ध्वज नहीं हो सकता ब्राह्मण होने से कोई ध्वज नहीं हो सकता धिज का मतलब है जिसने दूसरा जन्म लिया एक जन्म तो वह है जो मां बाप दे देते हैं और एक जन्म वह जो स्वयं के संकल्प से होता है यह जन्म दोहरा है अतीश से तोड़ता हूं अपने को और अब भविष्य में उस पुरानी व्यवस्था को भी तोड़ता हूं जिससे मैं रोज रोज पुराना पड़ जाता था अब मैं रोज रोज नया ही रहूंगा अब मेरे दर्पण पर कोई धूल नहीं जमेगी अब ये नाम ताजा और ताजा ही रहेगा अब इसके साथ में कोई स्मृति न जोड़ूंगा अब मैं कभी ना कहूंगा कि मैंने ये किया और मैंने ये नहीं किया अब मैं कभी ना कहूंगा कि मैं करता हुआ अब मैं कभी ना कहूंगा कि मकान मेरा है कि धन मेरा है कि संपत्ति मेरी है ध्यान रहे सन्यासी का यह अर्थ नहीं कि वो मकान छोड़कर चला जाए और आश्रम को कहने लगे कि मेरा है सन्यासी का मतलब है वो मेरा कहना बंद करते वो कहां रहता है इससे कोई प्रयोजन नहीं है वो दुकान में बैठा रहे बस मेरी दुकान न रह फिर बात पूरी हो गई लेकिन दुकान छोड़ने की आदत है हमें छोड़ सकते हैं फिर जाके आश्रम में वही पुरानी आदत काम करती है मेरा आश्रम उससे कोई अंतर नहीं पड़ता नाम बदला बेकार हो गया वैसा ही बेकार हो गया जैसा कि अक्सर हम देखते हैं हाथी स्नान कर लेता है और स्नान करके बाहर निकल के धूल फेंक लेता ऊपर कोई प्रयोजन हम नहीं होता व्यर्थ श्रम हो जाता है उपनिषद का यह सूत्र कह रहा है दर्पण बन जाओ सं्यस्त चित्त दर्पण है जिसने कहा कि न मेरा कोई अतीत है अब न मेरा कोई भविष्य है अभी और यहां ही नाओ बस इसी क्षण में न हूं ये क्षण ही मेरा होना है बस जिसने ऐसा जाना वो तत्काल दर्पण बन जाता है और जब सब भूतों में सब भूतों की प्रतिकृति अपने दर्पण में बनने लगती है तो फिर कैसी घृणा और जब स्वयं की प्रतिकृति सब भूतों में बनने लगती है तो फिर कैसी घृणा घृणा खो जाती है वो घृणा का धुआं विलीन हो जाता है वो धुआं के बादल विदा हो जाते हैं और तब जो प्रकट होता है सूर्य वो प्रेम है ध्यान रहे घृणा के रहते हम जिस प्रेम को करते हैं करते चले जाते हैं वो घृणा का ही रूप होता है घृणा के मूल रूप से विदा हो जाने पर आधारभूत विदा हो जाने पर जिसका जन्म होता है वही प्रेम सिर्फ सन्यासी ही प्रेम कर सकता है सिर्फ आत्मा से ही प्रेम की धारा बहती है शरीर से तो घृणा ही बहेगी मन से तो घृणा ही बहेगी मेरे तेरे के भाव से तो घृणा ही बहेगी साधक के लिए दर्पण की यह कला ठीक से ख्याल में ले लेनी चाहिए और जितने शीघ्रता से हो सके उतने शीघ्रता से वर्तमान के क्षण को ही अस्तित्व बना लेना चाहिए अतीत से छुटकारा भविष्य से भी छुटकारा स्मृति से मुक्ति वासना से भी मुक्ति फिर पिछली धूल भी चली जाएगी और आगे धूल आने का उपाय भी नहीं रह जाता